भागवत कथा दसम स्कंध पूर्वार्ध प्रलंबासुर उद्धार श्री शुभदेव जी कहते हैं परीक्षित अब आनंदित स्वजन संबंधियों से घिरे हुए एवं उनके मुख से अपनी कीर्ति का गान सुनते हुए श्री कृष्ण ने गोकुल मंडित गोष्ठ में प्रवेश किया इस प्रकार अपनी योग माया से ग्वाल का ग्वालकाशावेश बनाकर राम और श्याम ब्रज में कीड़ा कर रहे थे उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी यह शरीरधारियों को बहुत प्रिय नहीं है परंतु वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से वहां वसंत की सी छटा छुटक रही थी उसका कारण था वृंदावन में परम मधुर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण और बलराम जी निवास जो करते थे झिंगुरों की तीखी झंकार झरनों के मधुर झरझर में छिप गई थी उन झरनों से सदा सर्वदा बहुत ठंडी जल की फुहारियाँ उड़ा करती थीं जिनसे वहाँ के वृक्षों की हरियाली देखते ही बनती थी जिधर देखिए हरी हरी धूप से पृथ्वी हरी हरी हो रही है नदी सरोवर एवं झरनों की लहरों का स्पर्श करके जो वायु चलती थी उसमें लाल पीले नीले तुरंत के खिले हुए देर के खिले हुए कलहार, उत्पल आदि अनेकों प्रकार के कमलों का पराग मिला हुआ होता था इस शीतल मंद और सुगंध वायु के कारण वनवासियों को गर्मी का किसी प्रकार का क्लेश नहीं सहना पड़ता था न दावाग्नि का ताप लगता था और न तो सूर्य का घाम ही नदियों में आगाज जल भरा हुआ था बड़ी बड़ी लहरें उनके तटों को चूम जाया करती थी वे उनके पुलिनों के से टकराती और उन्हें स्वच्छ बना जाती उनके कारण आसपास की भूमि गीली बनी रहती और सूर्य की अत्यंत उग्र तथा तीखी किरणें भी वहाँ की पृथ्वी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 ऐसा सुंदर वन देखकर श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम जी ने उसमें विहार करने की इच्छा की आगे आगे गौवें चली, पीछे पीछे ग्वाल बाल और बीच में अपने बड़े भाई के साथ बाँसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण राम श्याम और ग्वाल बालों ने नौ पल्लवों मोर पंख के गुच्छों सुंदर सुंदर पुष्पों के हारों और घेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को भांति भांति से सजा लिया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 ग्वाल बालों का रूप धारण करके वहां आते और गोप जाति में जन्म लेकर छिपे हुए बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगते घुंघरावली अलकों वाले श्याम और बलराम कभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुम्हार के चाक की तरह चक्कर काटते घूम गुं, घूमरी परेता खेलते कभी एक दूसरे से अधिक फांद जाने की इच्छा से कूदते कुड़ी डाकते कभी कहीं होड़ लगाकर ढेले फेंकते तो कभी ताल ठोक ठोक कर रस्सा कस्सी करते एक दल दूसरे दल के विपरीत रस्सी पकड़कर खींचता और कभी कभी एक दूसरे से कुश्ती लड़ते लड़ाते उस प्रकार तरह तरह के खेल खेलते कहीं कहीं जब दूसरे ग्वालबाल नाचने लगते तो श्री कृष्ण और बलराम जी गाते या बासुरी सिंह आदि बजाते और महाराज कभी कभी वाह वाह कहकर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 और कभी पशु पक्षियों की चेष्टाओं का अनुकरण करते कहीं मेढकों की तरह फुदक फुदक कर चलते तो कभी मुंह बना बना कर एक दूसरे की हंसी उड़ाते कहीं रस्सियों से वृक्षों पर झूला डालकर झूलते तो कभी दो बालकों को खड़ा कराकर उनकी बाहों के बल पर ही लटकने लगते कभी किसी राजा की नकल करने लगते इस प्रकार राम और श्याम वृंदावन की नदी पर्वत घाटी कुंज वन और सरोवरों में वे सभी खेल खेलते जो साधारण बच्चे संसार में खेला करते हैं एक दिन जब बलराम और श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ उस वन में गौवे चरा रहे थे तब ग्वाल के वेश में प्रलंब नाम का एक असुर आया उसकी इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को हर ले जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं वे उसे देखते ही पहचान गए फिर भी उन्होंने उसका मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया वे मन ही मन यह सोच रहे थे कि किस युक्ति से इसका वध करना चाहिए ग्वाल बालों में सबसे बड़े खिलाड़ी खेलों के आचार्य श्री कृष्ण ही थे उन्होंने सब ग्वाल बालों को बुलाकर कहा मेरे प्यारे मित्रों आज हम लोग अपने को उचित रीति से दो दलों में बांट लें और फिर आनंद से खेलें उस खेल में ग्वाल बालों ने बलराम और श्री कृष्ण को नायक बनाया कुछ श्री कृष्ण के साथी बन गए और कुछ बलराम के फिर उन लोगों ने तरह तरह से ऐसे बहुत से खेल खेले जिनमें एक दल के लोग दूसरे दल के लोगों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाते थे जीतने वाला दल चाहता था और जीतने वाला दल चढ़ता था और हारने वाला दल ढोता था इस प्रकार एक दूसरे की पीठ पर चढ़ते चढ़ाते श्री कृष्ण आदिग्वाल बाल गौवे चराते हुए भांडीर नामक वट के पास पहुँच गए परीक्षित एक बार बलराम जी के दल वाले श्री रामा ऋषभ आदि ग्वाल बालों ने खेल में बाजी मार ली तब श्रीकृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर ढोने लगे हारे हुए श्री कृष्ण ने श्री को अपनी पीठ पर चढ़ाया भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलम्ब ने बलराम जी को दानों पुंगो प्रलम्ब ने देखा कि श्री कृष्ण तो बड़े बलवान हैं उन्हें मैं नहीं हरा सकूँगा अतः वह उन्हीं के पक्ष में हो गया और बलराम जी को लेकर फुर्ती से भाग चला और पीठ पर से उतारने के लिए जो स्थान निरत था उससे आगे निकल गया बलराम जी बड़े भारी पर्वत के समान बोझ वाले थे उनको लेकर प्रलंबा से दूर तक न जा सका उसकी चाल रुक गई तब उसने अपना स्वाभाविक दैत्य रूप धारण कर लिया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 उस समय जैसे इंद्र ने पर्वतों पर वज्र चलाया था वैसे ही उन्होंने क्रोध करके उसके सिर पर एक घुसा कस कर जमाया घुसा लगना था कि उसका सिर चूर चूर हो गया वह मुंह से खून उगलने लगा चेतना जाती रही और बड़ा भयानक शब्द करता हुआ इंद्र के द्वारा वज्र से मारे हुए पर्वत के समान वह उसी समय प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा बलराम जी परम बलशाली थे जब ग्वाल बालों ने देखा कि उन्होंने प्रलंबासुर को मार डाला तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही वे बार बार वाह वाह करने लगे ग्वाल बालों का चित्त प्रेम से विह्वल हो गया वे उनके लिए शुभकामनाओं की वर्षा करने लगे और मानो मर कर लौट आए हों इस भाव से आलिंगन करके प्रशंसा करने लगे वस्तुत बलराम जी इसके योग्य ही थे प्रलंबा सुर पाप था उसकी मृत्यु से देवताओं को बड़ा सुख मिला वे बलराम जी पर फूल बरसाते बरसाने लगे और बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया इस प्रकार कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे